रोशन सितारे प्रेरित भारतीय वैज्ञानिक उन्नीसवा भाग जुलाई 1936 में चंद्रशेखर ने पड़ोस में रहने वाली ललिता से शादी की यह शादी उनके परिवार जनों ने कई नहीं की थी ललिता स्नातक थी और एक स्कूल में प्रधान अध्यापिका थी उन्नीस में चंद्रशेखर ने शिकागो विश्वविद्यालय में अध्यापन शुरू किया और उन्हें एक प्रयोगशाला में भेजा गया 1944 में वे प्रोफेसर बने 1950 के दशक आरम के आरम्भ में विश्वविद्यालय के प्रमुख केंद्र के साथ चंद्रशेखर का नजदीकी जुड़ाव हुआ उन्नीस तिरपन में चंद्रशेखर और उनकी पत्नी ने अमेरिकी राष्ट्रीयता ग्रहण कर ली चंद्रशेखर का अपने छात्रों से अद्भुत लगाव था जो भारतीय गुरु शिष्य परम्परा के अनुरूप था उन्नीस में वे सप्ताह में एक दिन अपनी प्रयोगशाला से शिकागो तक 250 किलोमीटर की दूरी तय करके केवल दो छात्रों की कक्षा लेने के लिए जाते थे परन्तु वे जो कर रहे थे उसके नतीजे उन्हें अच्छी तरह पता थे उन्नीस में इन दोनों अमरीकी चीनी छात्रों ली और यांग को भौतिक विज्ञान का नोबल पुरस्कार मिला चंद्रशेखर की कार्य पद्धति अनूठी थी उनका मानना था कि एक ही संकुचित क्षेत्र में बहुत साल तक कार्य करते रहने से दिमाग खुंद हो जाता है इसलिए हर आठ दस साल के बाद वे किसी नए क्षेत्र को चुनते उसमे अपनी संपूर्णा उड़ेलते उसमें दक्षता हासिल कर मौलिक योगदान करते और फिर अपने शोध को एक उत्कृष्ट पुस्तक में संजोते। मार्बल गोल्ड के अनुसार वे पहले उस विषय पर ढेर शोध पत्र लिखते और अंत में एक मोटी सी किताब लिख डालते उसके बाद वे किसी नए क्षेत्र में अपना शोध शुरू कर देते थे वे जीवन पर्यंत अनुसंधान के नए नए क्षेत्र खोजते रहे और प्रत्येक क्षेत्र में उन्होंने कुछ मौलिक योगदान किया वे नियम तरीके से मेहनत करने के पक्ष में थे बहुत से महान वैज्ञानिक ऊंचे पर आसीन होकर खुद की सफलता के शिकार बन जाते हैं। दूसरी ओर चंद्रशेखर हमेशा युवा वैज्ञानिकों की संगति में खुद को पुनर्जीवित करते रहते थे वे सबसे अधिक खुश उस वक्त होते है जब समस्याएं एक स्वतः गति पकड़ लेती और जब खटन हो जाती और जब हो दूसरी करने लगती अंत में उन्हें लगता कि उन समस्याओं को सुलझाना ही होगा और फिर वे उनके हल खोजने के लिए बाज़ होते